पुराण विद्वेश्वर संहिता पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूच जी कहते हैं महर्षियों अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है में हुई के के स्नान और, और पितरों का दर्पण करे अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांचित फल की सिद्धि के लिए उची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें नदी या तालाब के किनारे पर्वत पर वन में शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करे ब्राह्मण के लिए श्वेत क्षत्री के लिए लाल वैश्य के लिए पीली और शुद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी में शिवलिंग बनाए शिवलिंग बनाने के लिए पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे फिर उसकी शुद्धि करके जल से शान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिवलिंग की रचना करें तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें उस पार्थिव पार्थिवलिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ तुम सब लोग सुनो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें उस पर जल छिड़के इसके बाद भूरसी भूमि रस्य द्विती रसी विश्वधारा विश्वस्ुवन से धत्री पृथ्वी जथ पृथ्वीधुगु पृथ्वी माक इत्यादि से क्षेत्र सिद्धि फिर आपोस्मान आपोस्मान सिद्धिरे फिरोस्मापोस्मातर शुभ्यंतु घृतेन नो घृ घृवत विश्वगंभी प्रवहती दीदीदारभ्य सुचिरा ऊत एमि दीक्षा तपसोस तनुरसी तम ता शुभ साम परिदे भद्रम वर्णम जुष्मन इस मंत्र से जल का संस्कार करें इसके बाद नमस्ते रुद्र रुद्रमन्योतोत इसवे ते नमः इस मंत्र से स्फटिक का बंध स्फटिक शिला का घेरा बनाने के बाद कही गई है नमः संभवाय च मयोभवाय च नम शंकराय च मयस्कराय चम शिवाय च शिवतराय च मंत्र से क्षेत्रशुद्धि और पंचात का करे। शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नील नीलनीलग्रीवाय नमोस्त नीलग्रीवाय सहस्राक्षा मेलसेस अथो ये अश सत्वानों तेभ्यो नमः मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे इसके बाद वैदिक रीत से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एतत्ते रुद्रावते न परो मूज बोती अवतत् धन्वा पिनाका वशह कृत्यवासा अहिगम शिवोति इस मंत्र से आसन आसंदे मानो महात उत मनो मान उक्षत उतम उक्षितम मानो वधि पितर मोतमातर मान प्रियान्वो रुद्रीश इस मंत्र से आवाहन कें या ते रुद्रशिवा तनूर्घोरा पाप काशनी नन्तमया गिशंता चाकसी इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें सामसीन कैयाश गितस्ते बिभर्शियं गिरीत्रता कुरश पुरुषम जगत इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यासकें अद्य वो चिवक्ता प्रथमो दब्यो भिषक अहिगंश सर्वान् जंभयन सर्वान्त धान्यो धराचि पर इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रूषु मंगल ये चैनम रुद्रा अभिधीक्षुश्रिता सहस्रसो वैसागम हेड इमे इस मंत्र से शिवलिंग में इष्टदेवता शिव का न्यास करें असौ योग नीलग्रीवो विलोहितः उतनम गोपा अदृशन्जृशन निधार्य इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें इसके बाद नमोस्तु नमोस्तु नीलग्रीवाय सहसा मीडसे अथो ये असनोहम तेभ्यो करन्नम इस मंत्र से इष्ट देव को पाग्य अर्पित करें इसके बाद